नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें नमस्कार दोस्तों मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर संडे की तरह इस संडे भी हम आपके साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान के साथ जिनका नाम है अमीर चंद सरदाना जी जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे उनकी जिंदगी के कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों को सुनेंगे और आशा करेंगे कि ये अनुभव हमें अपनी लाइफ में बहुत काम आए तो चलिए स्वागत करते हैं आज के मेहमान अमीर सरदाना जी का सरदाना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद सदाना जी अगर हम आज से थोड़ा सा पीछे चलें 68 एट ईयर्स बैक आपका बचपन आपकी टीन एज टाइम आपका स्ट्रगलिंग टाइम आपके पेरेंट्स इन सब के बारे में हमें कुछ बताइए 1954 में मेरा जन्म हुआ था एक गांव में बिजू गांव है सरसा डिस्ट्रिक्ट में सिरसा हरियाणा में पड़ता है हरियाणा में सिरसा हरियाणा में बिजू गांव है तो वहाँ हमारी स्कूलिंग हुई थी प्राइमरी स्कूल तक हमारा गाँव था उसके बाद हमें एक नोहिया वाली गांव था वहां जाके हमें सिक्स में एडमिशन मिला था जहां से हमें पैदल जाना पड़ता था स्कूल से लेके वहां तक छः किलोमीटर के एरिया में आपका जन्म सिरसा में हुआ जन्म सिरसा हाँ, गांव बिजवाल में हुआ ना आपके पिताजी क्या करते थे मेरे पिताजी छोटे कृषक थे खेती खेती थी हमारे गाँव में वो खुद ही खेती करते थे और माता जी माता मतलब धार्मिक प्रवृत्ति की एक लेडी थी प्राइमरी तक हम वहाँ पढ़े छठी में फिर नोइया वाली गांव में जा पढ़े वहाँ एक साल बिताने के बाद प्राइमरी तक आप सिरसा में पढ़े कौन गांव में गांव में ही आप गाँव में ही पढ़े छठी में भी हमारा एक नोइया वाली स्कूल था जो हमारे से गांव से छः किलोमीटर दूर था अच्छा उन स्कूलों की स्कूलों की फैसिलिटी नहीं होती थी तो हमें एक हफ्ते वहाँ वाली रहना पड़ता एक हफ़्ते बाद माँ बाप को मिलने आते थे अच्छा और आपके परिवार में आपके भाई बहन कितने एक, दो मेरे भाई थे एक मेरी बहन थी आपसे छोटे एक बड़े भाई थे एक छोटे भाई थे हाँ दो तो एक भाई बहन छोटे थे एक बड़े भाई थे तो वो उनकी भी शिक्षा जो थी वो सिरसा से ही हुआ उनकी भी वही उसी एरिया में हुई उसी गाँव में हुई हमारे साथ हुई मतलब आगे पीछे थे हम भाई बहन तो काफी मतलब उन दिनों गाँव की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती थी हमारे गाँव में लाइट वगैरह भी नहीं होती थी मकान भी कच्चे होते थे और गरीबी मतलब उन दिनों काफ़ी थी क्योंकि पैसे की व्यवस्था होती नहीं थी तो जो प्राइमरी स्कूल का आपका टाइम था जब आप स्कूल में जाते थे जब आप सिरसा में थे तो आपको आपके जैसे बड़े भाई थे तो वो आपको पढ़ने में थोड़ी मदद करते थे हाँ हाँ, हाँ आगे पीछे थे दो साल के वक्त हमारे बड़े भाई मेरे से दो साल ही बड़े थे तो हम उनकी किताबें मुझे दी जाती थी पढ़ने की एक क्लास मेरे से आगे होते थे तो वही किताबें मेरे काम आ जाती थी उसी से हमारा काम चलता रहता था देखिए पहले ज़माने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं कि बच्चों के जो बड़े भाई बहनों के कपड़े हैं वो छोटे आ, पहन लेते थे और ऐसे ही वो छोटे हो जाते थे तो उनसे छोटे पहन लेते आ, थे लेकिन आज के समय में बच्चे ये सब आ, नहीं करते तो बड़ा ट्रीबेंडस चेंज है अब तो कोई ये बातें हैं ही नहीं मतलब हमारे समाज में उन दिन तो बड़ा अपनापन भी था बड़ा प्यार भी था अच्छा भी लगता था मतलब इकट्ठा रहना इकट्ठा एक ही कपरा होता था कच्चा मकान जिसमें हम सारे फैमिली रहते थे आप फैमिली में कितने मेंबर्स थे हम फैमिली में पांच मेंबर्स थे ना दो ब्रदर हो गए सिस्टर हो और दो माता पिता हो गए तो पांच मेंबर्स आप एक ही कमरे में एक रहते एक थे, थे? था उसी में रहते थे उसी में सारा मतलब दैनिक कार्यक्रम चलता था वहीं एक छोटी सी हमारी कच्ची सी रसोई होती थी बहुत ही सुखद वो समय और वो एक जो होता है एक ही कमरे में सबके साथ इकट्ठे रहना उसका एक मजा अलग होता है हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था मतलब आप उसे बड़ा प्रेम था एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते थे और कोई दिन नहीं थे जब माता पिता की गोदी भी नहीं सोते थे मतलब तब तक अच्छा भी नहीं लगता था ठीक है पैसे की जरूरत कमी थी लेकिन प्यार इतना होता था कि मतलब आत्मीयता से पूरे जुड़े होते थे आजकल पैसा है सबके कमरे अलग अलग हैं अब दिखता ही नहीं, नहीं अब तो <laughs> ऐसा युग है तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो किस तरह से किस तरह से रही मतलब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में आते तूरेंट थे? स्टूडेंट अच्छे थे मतलब हमारे बड़े बड़े तो ज़्यादा होशियार थे वो तो उनको तो स्कॉलरशिप मिलती थी अभी फोर्थ में तो फिफ्थ के पेपर ले लिए गए थे उनसे तो वो तो ज़्यादा होशियारी में आते थे अपन ठीक लेवल के स्टूडेंट थे ठीक अच्छे तरीके से बोला प्राइमरी पास हो गई थी फिर उसके बाद आपकी उसके बाद सिक्स क्लास हमने नोया वाली गांव में की जो हमारे गांव से छः किलोमीटर दूर था वहाँ पे भी वो गवर्नमेंट स्कूल था आ, वो गवर्नमेंट स्कूल था गवर्नमेंट हाई हाई हाई स्कूल नोया वाली उस इलाके में एक ही स्कूल था उन दिनों बाद में जब सेवन्थ क्लास हमारी स्टार्ट हुई तो हमारे पास गाँव के पास एक सात किलोमीटर गाँव है गोरीवाला वहाँ हाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल बन गया था और एक बस भी शुरू हो गई थी हमारे गाँव में दो बसें आती थी सुबह में वो बस रोडवेल चिली जाती है शाम को घर आ जाते थे तो आप बस से स्कूल जाते थे बस और से बस से आते थे। कुछ समय कभी कभी पैदल जाना पड़ता था कभी बस मिस हो जाती थी कभी साइकिल पे, कभी पैदल तो कभी कभी बस ही मिल जाती थी जिस दिन बस मिलती थी उस दिन बड़ी खुशी होती थी लोग भाई आज बस पे चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता था गांव के सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं बसें बैठ रहे हैं कोई टिकट नहीं है हल्ला बचाते जाते थे ये आप कौन सी क्लास की बात करें सेवंथ सेवंथ एट्थ नाइन्थ और टेंथ तक यही हाल था हाई स्कूल कम्प्लीट होने तक तो टेंथ तक मतलब आप कभी बस से, कभी? हाँ कभी बस पे कभी पैदल कभी साइकिल पे कभी दौड़ लगाते पहुँच जाते थे मतलब ग्रुप में होते थे कभी थकावट नहीं कुछ नहीं अच्छा लगता था बड़ा उमंग तरंग रहता था, था, था पूरा तो आपके स्कूल में कोई ऐसे आपके टीचर रहे हों जिनकी आपको कोई ऐसी बात जो आपको ऐसी बात होती है ना जो हमें सारी उम्र वो शिक्षा याद रह जाती है मुझे, मुझे एक पर्टिकुलर टीचर का नाम है रूप नाम के टीचर वो संस्कृत पढ़ाया करते थे वो पढ़ाते हमें कम थे लेकिन संस्कारों की बात ज़्यादा करते थे वो अच्छी अच्छी बातें डाल करते थे जैसे वे पढ़ाते थे तो कहते थे माता पिता की सेवा आपका सबसे बड़ा काम है और वो ऐसी बातें हमारे अंदर तक जहन कर गई थी कि माता की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता था कुछ वो संघर्ष जीवन जीते शाम को जो होते थे उनको तेल लगाना उनको ध्यान करना छोटे मोटे काम में हेल्प करना खेत में जाके कोई काम कराना मतलब बगैर कई उनके साथ जुड़े रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था माना शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन भी अच्छी मिल रही थी नहीं हो आ, थे था। नहीं था। उनको ये था परिवार का भी नाम हो ये चीजें मतलब बहुत अच्छा असर दिखाती थी ये चीजें ज्यादा मायने रखती थी और इन चीजों ने आज तक ही मतलब जीवन में उसको बेस बनाया हमारा बेसिक करेक्टर ही बन गया की हम इसकी तरह मतलब डिवोशन में रहे मतलब अच्छा लगा इसीलिए कहते हैं ना कि जो टीचर होता है वो बच्चे के अंदर एक बीज डालता है और अगर टीचर अच्छा ना हो तो वो बीज भी सही नहीं डाल सर हमारे बहुत अच्छे थे एक बार तो हमारे वहाँ सुजीत सिंह हैड मास्टर आए थे गोरीवाला स्कूल में तो उन्होंने मुझे एटथ क्लास में जब हम पढ़ रहा था तो हमारे इंग्लिश का पेपर लिया और फार्चुनेटली हमारे पचास मार्क्स का पेपर लिया उन्होंने क्लास टेस्ट और पचास में से मैं इकलौता ही लड़का था कि जिसमें फोर्टी थ्री नंबर आए थे अरे तो मतलब उन्होंने बड़ा मतलब तारीफ किया था और मुझे उसी दिन ही उन्होंने कह दिया था कि आप कभी इंग्लिश में फेल हो नहीं <laughs> और मुझे उनकी बात आज तक ही मतलब अंदर डली हुई है कि भाई वाकई मुझे अच्छा लगता था ये आप कौन से सन की बात करें नाइनटीन सिक्सटी सेवन की बातेंटी सेवन में उस समय इंग्लिश का बहुत अभाव होता मुझे बहुत अभाव था क्योंकि छठी क्लास में तो हमारे जाके ए बी सी डी शुरू हुई थी तो छठी से पढ़ने लगे थे आठवीं क्लास में थे मतलब उन दिनों तब ये इंग्लिश का पढ़ा और इंग्लिश जिसको थोड़ी बहुत आती थी उसका बड़ा नाम होता था स्कूल में अंग्रेज़ है ये तो भाई ऐसी बातें करते थे तो स्कूल में जैसे आप जाते थे टेंथ तक तो वो वो जो टाइम होता है वो जो उम्र का पढ़ाव होता है वो बहुत ही बहुत ही अच्छा होता है मतलब बचपन था मतलब अच्छा भी लगता था खाकर ड्रेस सारे डाल के जाते थे और गरीबी भरपूर इतनी थी उस एरिया में पर्टिकुलरली कि हमें खाकी ड्रेस डालने के लिए कई बार खाकी की ड्रेस अवेलेबल नहीं हो पाती थी एक बार मुझे पर्टिकुलर एग्जांपल याद है कि टीचर ने कह दिया कि खाकी ड्रेस आप डाल नहीं रहे दस बार दिन हो गया कल छा डाल के हैं तो स्कूल में मत आना फिर हमने माँ बाप को जाके बात की पिताजी कहीं से जाके खाके ड्रेस का प्रबंध किया उसको सिलवाया फिर डाल के फिर स्कूल में जाए और वो उस समय जो आपको खुशी हुई होगी वो ड्रेस पहन के वो ड्रेस पहली बार डाली मतलब जब उन्होंने तैयार करवा के दी और स्कूल में सबसे आगे जाके बैठे भी, भी मैं ड्रेस में। आज के सबसे सूट में भी वो खुशी आ, नहीं हाँ जी अब तो है नहीं खुशी नाम कबड्डी तो आपके बचपन की कुछ ऐसी शरारते जो बच्चे स्कूल में करते थे आपस में आपस में शाम को जैसे कबड्डी कबड्डी खेलना एक दूसरे को नीचे गिराना एक दूसरे को हराना कभी किसी को जोड़ में धक्का दे देना तो इसकी सब की बातें भी मतलब बड़ी अच्छी लगती थी और बड़ा मतलब अच्छा भी लगता था आपस में एक दूसरे तो टीचर्स से आपको पनिशमेंट मिलती थी नहीं पनिशमेंट कोई कभी पनिशमेंट वाला नहीं मिला कभी वैसे चीजें समझा देते थे भी ऐसे नहीं ऐसे क्योंकि अच्छे स्टूडेंटों में थे बाकी कुछ स्टूडेंट थे रोही डंडे खाते थे <laughs> तो उसको जब डंडे पड़ रहे होते थे उससे हम सीख जाते थे भी कला करिए कहने ना कि अभी हमारी सचुएशन आ सकती है वो कहते हैं ना समझदार इंसान वो जो दूसरे की गलती से सीखे आ, बस उनके डंडे पड़ते देखते थे ना भाई आज इसको डंडे पड़ गए हैं और हमें पर्टिकुलर हो रहे हैं तो हम इन एडवांस ही मतलब सेंसिटिविटी थी पे, पेरेंट्स की बहुत केयर करते थे तो मतलब बहुत अच्छा लगता था मतलब अपने आप की एडवांस में तैयारी करके तैयारी करके जाते थे पूरी तो वो जो बचपन के दोस्त वो जो बचपन के स्कूल आप कभी गए वापस वहाँ पर हाँ अभी जाते रहते हैं गाँव में अभी भी मैं अभी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी टाइम गाँव गाँव में जाके बिताता हूँ तो आपको स्कूल को देख के कैसा लगता आ, है स्कूल को देखते हैं मतलब ये हमारा मतलब गुरु स्थल यही है जहाँ से हम देखो बेस बन के ऊपर गए हैं भाई कहाँ एक छोटे से स्कूल से शुरू हुए थे और लास्ट में सीनियर में रिटायर हुए पंजाब नेशनल बैंक के तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब तो नक्शा वक्शा सब बदल गया मतलब वो स्कूल रहे भी नहीं तो आपके वो बचपन के दोस्त किन्हीं के साथ आपका है अभी लिंक हाँ हाँ हाँ हमारे गाँव के कुछ बच्चे हैं एक हमारे मिस्टर एन डी मैदान वो भी दिल्ली सेटल्ड है दो चार और लोग हैं मेरे क्लास में जिनसे अक्सर मिलते रहते हैं और बचपन की बातें करके हमें बड़ा अच्छा लगता है मतलब लगता है कि अभी बचपन दोबारा पहुंच गए हैं बिल्कुल बिल्कुल पुरानी बातें करके पुरानी यादें वापस जिंदा हो जाती हैं हम लोग उन लम्हों को उस एक एक पल को वापस से जीने लगते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद मिलेंगे हम सरदाना जी से बातें करेंगे तब तक आप जुड़े रहिए आप सुन रहे हैं सलाम जिंदगी रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नि नमस्कार मैं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते स्वागत है आप सभी का सलाम जिंदगी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और हमारे साथ हैं अमीरचंद सरदाना जी तो सरदाना जी अभी तक आपने बताया कि कैसे आप टेंथ तक आपने कैसे मस्ती करते थे आप लोग आपके टीचर्स कैसे थे आपका आपका जो एक माहौल था घरेलू माहौल था वो प्यार भरा था आप एक कमरे में पांच लोग रहते थे और उस उस एक छोटे से कमरे में जब पांच लोग रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होती होगी जितनी आज के बड़े बड़े महलों में रहने वालों की भी नहीं होती तो आ, आप जब मैट्रिक करने के बाद आप एक विजन क्लियर हो जाता है बच्चे का कि मैंने आगे क्या करना है तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था कि अब मैंने क्या करना है दिनों मतलब माइंड में तो कोई ज़्यादा बातें नहीं चलती थी क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी परिवार की तो जब हम कोई बात करते थे हमारे साथ वाले साथी एक दो कॉलेज में चले गए थे पढ़ने हमने अपने पिताजी को कहा कि भेज दो लेकिन हमें दिखता था कि घर के हालात अच्छे नहीं है ये हमें नहीं भेज पाएंगे तो कभी कई बार सोचते थे खेत में काम कर लेंगे फिर बाद में बात आती थी खेत में काम करके भी जिम कोई सुधरने वाला नहीं है फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि यहाँ एक आईटीआई टी है सिरसा में वहाँ कोर्स करवाती है अगर वो आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको वहाँ जॉब मिल सकती है कल को तो धीरे धीरे करते करते पता किया कि वहाँ आईटीआई में स्टेनोग्राफी का कोर्स होता है तो यहाँ स्टेनोग्राफी कोर्स करने के लिए जब आए तो हमें एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि मेरिट में और बच्चे बहुत थे हमारे से आगे कोई बी ए का तो। सरदाना जी हमारे लिसनर्स को एक बार बताइए कि स्टेनोग्राफी का कोर्स क्या होता है स्टेनोग्राफी का कोर्स एक एक, एक, एक, एक लैंग्वेज है इंग्लिश में मतलब जब आप एक मिनट में अस्सी या सौ वर्ड लिख सकते हैं ये एक मतलब लैंग्वेज है मतलब जैसे बड़ी बड़ी डिकटेशन होती हैं जजिस कोई फैसला लिखवाते हैं तो जजिस बोलते जाते हैं आप बगैर किसी बगैर ब्रेक के बग़ैर इस के लिखते जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट वो जो बोले आप रिकॉर्ड लिख रहे हैं तो ये एक ऐसी मतलब एक स्पीड है मतलब जो अस्सी या सौ व डेढ़ मिनट में वो बोल हैं तो हम लिख सकते हैं हम बगैर किसी डिस्टरबेंस के हाँ, मीन स्टेनोग्राफी के कोर्स में आपको ये लिखना बताया जाए हाँ तो स्टेनोग्राफी का कोर्स था यहाँ फिर सिरसा में एडमिशन लेने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी एक बार एडमिशन लेने के लिए आए तो नहीं मिला फिर घर भेज दिया गया घर में जा कर डिप्रेस होकर बैठ के गए एडमिशन मिलने वाला नहीं है लक्कीली दो एक महीने बाद कुछ बच्चे जो यहाँ ज्वाइन किए थे उनको कोर्स थोड़ा बोरिंग सा लगा होगा कैसे होगा तो हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में था तो हमें बुलवा लिया गया कि आइए आपका नाम यहाँ आपको एडमिशन देते हैं तो यहाँ एडमिशन आ कर लिया तो उन हमारे दयालदास अरोड़ा होते थे स्टेनोग्राफी इंस्ट्रक्टर और एक एम के होते जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे और एमके के मिंडा से अभी दो महीने पहले मुझे मिलना हुआ था वो कमिश्नर रिटायर हुए हैं हिसार से यहाँ आए हुए थे अपने यहाँ आते हैं एक मिडा बहन आती है उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके जेठ ही थे अभी यहाँ उनकी रचना पहले से वो भी थी रसम पकड़ी वहाँ आए हुए थे एमके के मिंडा रिटायर हो गए कभी उन्होंने मुझको मिला था नमस्कार की थी मैंने कहा सिक्सटी नाइनटीन में आपसे पढ़े थे किसी जमाने आपने उनको पहचाना मैंने नमस्ते कि मुझे बताया ये महेंद्र कुमार मिड्डा जी हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कहाँ चालीस पैंतालीस साल बाद मिले मतलब तो आपने जब अपने परिवार में बताया कि आपको आई के लिए आपने सिरसा जाना आ, है तो उनको कैसा महसूस हुआ आई में एक बार हमारी मां जो है बड़ी वैसे तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी लेकिन वो बच्चों को जुदाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था लेकिन मैंने उनको इसलिए तैयार किया सबने का रिश्तेदारों ने भी कोई बाहर भेजोगे तो बच्चे में प्रोग्रेस हो जाएगी तो यूं था कि भाई चलो हफ्ते बाद बिल ले आ जा करेगा तो वहाँ उन दिन हमें तीस रुपये महीना मिलता था तीसरे महीने में, में जाओ कोर्स करो यहाँ आईटीआई में एक हॉस्टल वो बना हुआ था यहाँ के तीस हमने रुपये महीना कहाँ से मिलते फीस पर मंथ मिलते थे यहाँ आईटीआई में रहने के मतलब कोर्स करने की फीस तो होती नहीं थी कोई हमारी मतलब फ्री कोर्स था लेकिन वो रहने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा या गांव गुम जाने के लिए एक दो चार किराया लगता था तो यहाँ मतलब कोर्स किया फिर मैंने एक साल यहाँ रहे आई में तो आपने अपनी माता को कैसे मनाया माँ को बस त्यार किया भाई माँ कुछ करेंगे जीवन में तो ही सफलता मिलेगी पर माँ को ये जच थी कि बेटे मेरे बहनती हैं अच्छे संस्कार भी माँ ने डाले हुए थे सुबह शाम मंदिर गुरुद्वारे इधर देवी जाती थी उसको ये था कि मेरे बच्चे मतलब जहाँ जाएंगे कामयाब होके दिखाएंगे नहीं, नहीं। तो फिर हम यहाँ आके कोर्स किया वहाँ एक साल कोर्स करते रहे एक साल कोर्स करने के बाद जब कम्प्लीट हो गया तो फिर यहाँ से आगे हिसार चले गए फिर ये यहाँ की जर्नी रही एक साल की सिरसा की सिरसा में फिर आप जब आप सिरसा में थे तो आप कैसे आईटीआई में ही रहते थे आईटीआई में हॉस्टल मिला हुआ था हॉस्टल फ्री ऑफ कोर्स था रोटी भी वहाँ मिल जाती थी तो वहीं रह जाते थे मतलब बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिली सरकार की तरफ से हॉस्टल और हॉस्टल की लाइफ भी आपने एक्सपीरियंस हाँ एक्सपीरियंस की छोटा बचपन था सतारह सोलह साल की उम्र थी ज़्यादा समय थी नहीं कि वो से निकले हुए थे यहाँ कुछ ट्रेन लोग थे कुछ झगड़े ही फसार लड़ाई लड़ाई करते रहते थे हम तो अपना पढ़ाई में मस्त रहते थे पढ़ाई की और अपना हॉस्टल में आके सो गए तो जो हॉस्टल में था आपका जो फ्रेंड सर्कल था वो किस टाइप का था क्योंकि फ्रेंड सर्कल नहीं था दो चार लोग थे फ्रेंड सर्कल वो हम हमारे लाइक माइंडेड थे उनके साथ ही हमारा जीवन लगभग ठीक ठाक गया बीच बीच में सुनते थे आज वहाँ शरारत हो गई वहाँ झगड़ा हो गया वहाँ हो गया लेकिन कोशिश करते थे झगड़ों से दूर रहे तो कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि कई बार कॉलेज में ऐसा होता है या हॉस्टल में ऐसा होता है कि जो बहुत समर्थ होते हैं बच्चे आ, वो बहुत शो ऑफ करते हैं हमें जो इतने समर्थ नहीं होते हैं उन्हें थोड़ा सा डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं तो आ, ऐसा कुछ ऐस, ऐसा करते रहते थे कुछ बच्चों का नेचर ही था मतलब अपनी चौधर वगैरह दिखाते रहते थे भाई हमारे इस परिवार से हम ये है वो हम चुप करके उनको सुनते रहते हैं टॉर्लेट करते रहते थे उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता हाँ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने दिया मतलब अपनी पढ़ाई की तरफ जो गोल था उसकी फुलफिलमेंट की तरफ लगे रहे क्योंकि स्टेनोग्राफी का कोर्स जो था ना बेसिक ये था कि उसमें मेहनत करनी पड़ती थी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट होंगे और हम उसे मैक्सिमम टाइम देते थे ताकि मतलब पूरी एक चीज़ को समझ ले और बड़ी सेटिस्फेक्शन भी होती थी मतलब जब ठीक ट्रेन होते जाते थे तो आप घर कितने समय बाद जाते थे एक हफ्ते बाद जाते थे और एक हफ्ते बाद भी हमारे गाँव कोई सीधी बसें नहीं थी कई बार यहाँ से ओडा पड़ता ओढा जाते थे ओडा से फिर कभी साइकिल पर कभी पैदल ही चल पड़ते थे दस बारह किलोमीटर यूं था कि भाई किराया भी ना लगे ऐसे पहुँच जाए मतलब ऐसा कोई हिसाब किताब था क्योंकि गिने चुने पैसे मिलते थे उसी में गुजारा करना सब होता था तो पहुँच जाते थे वहाँ गाँव में तो आपका आ, मतलब आपने मेहनत करी तभी आपको व... मेहनत बहुत है मतलब एन शरीर में रची हुई थी मेहनत तो और अच्छा भी लगता था मेहनत करना कभी आलस भी नहीं होता था कभी पैदल किसी कह दिया दस किलोमीटर चलना चलना है रात को यात्रा कर है तो करनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके दोस्त भी इसी सर, इसी आपके आ, जैसे आ, इसी नेचर की क्योंकि वो भी इन्हीं परिवारों में से लेकिन कुछ नखरे वाले भी थे जैसे एक दो दोस्त ऐसे जिनके फादर को व्यापारी वगैरह थे वो अपने पैसे का ज़्यादा आखिर आज वो लोग धक्के खा रहे हैं मैं देखता रहता हूँ कई बार जिन लोगों ने उन दिनों मेहनत किया ना उनको अच्छे फल भी मिले दे आर लिविंग ए गुड लाइफ दोस्तों कहते हैं ना इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं इसीलिए ज़िंदगी में मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ जुड़े रहिए आप सुन रहे हैं सलामे ज़िंदगी रेडियो मधुबन 94.4 एफएम पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नहीं हूं इंसानों में बिकता हूं मैं तो इन दुकानों में मैं तो नहीं हूं इंसानों में बिकता हूं मैं तो इन दुकानों में दुनिया बनाई मैंने हाथों से मिट्टी से नहीं जज्बातों से गिर रहा हूँ ढूंड तमिरे निशान हैं कहाँ आया बन के तेरे साथ चला मैं जब धूप आई तेरे सर पे तो छांव बना मैं आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं जब धूप आई तेरे सर पे तो छांव बना मैं बहता पानी ले के जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी मुझसे बने हैं ये पंछी ये बहता पानी ले के जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी खुश बात है कितनी ही खूबसूरत गीत सुना हमने स्वागत है आप सभी का सलामे जिंदगी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट और हमारे साथ हैं अमीर सरदाना जी हमारे साथ लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और इनके एक्सपीरियंस सुनकर हमें भी एक जोश आ रहा है कि हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए तो सरदाना जी आपने जैसे बताया कि आपका आईआईटी में आईटीआई में सॉरी एडमिशन हुआ उसके बाद जब आपने वो कंप्लीट की ऐसे जहाँ पे हर टाइप के हॉस्टल में हर टाइप के बच्चे होते हैं इन सब से अपने आप को बचा कर, आपने जब आई कंप्लीट करी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कोर्स पूरा करने के बाद जुलाई 71 में हमारा कोर्स पूरा हो गया था आई टी से तो उसके बाद एक बार तो कोई रास्ता पता नहीं चल रहा था ना ही कोई ज़्यादा नॉलेज थी उन दिनों क्योंकि गांव से निकले हुए थे गांव की लाइफ थी तो वहां से निकलने के बाद गांव चले गए वहां अपने गांव बिजुवाली में रहे धीरे धीरे धीरे धीरे फिर करते हमारे मामा रहते थे इस आई करने के बाद अब वापस अपने गांव चले गए गाँव चले गए तीन चार महीने गांव में रहने के बाद फिर मतलब बार बार यही दिमाग में आता था कि जब कोर्स ही किया है मेहनत की है सरसा में जाके एक साल लगाया है। तो कोई रिजल्ट निकले तो ही तो फायदा ना इस बात का तो जब आप गांव वापस गए तो घर वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया मतलब कि यही कहते रहे भी कोई मेहनत करो फिर अब आपने कोर्स किया तो कोई नौकरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करो ताकि घर के हालात कोई प्रेशर था आप पर नहीं कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था लेकिन रोज दूसरे चौथे कह दिया करते थे भी कोशिश करो कोई नौकरी वगैरह मिल जाए चलो जिससे घर के हालात थोड़े सुधर जायेंगे अच्छा जीवन चल पड़ेगा तो तब तक घर के अंदर अर्निंग मैंबर कितने थे अर्निंग मैं हमारे कोई नहीं था बड़े ब्रदर थे उसको पहले मामा एक साल पहले ले गए क्योंकि वो मेरे से एक साल पहले आगे थे वो मैट्रिक करते मैं कोर्स में इधर आई में लग गया था उसको हमारे मामा ले गए थे वो उनका बिजनेस था उन्होंने उनको उस बिज़नेस में डाल दिया था और मुझे भी मेरे मामा के बिजनेस मैन डाल जाते मैंने कहा नहीं ट्राई करेंगे कोशिश करेंगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी तो फिर भी सोचा जाएगा तो फिर मैं उनकी बात ना मान के अपना कोर्स किया इंडिपेंडेंटली और प्रभु ने हेल्प भी की कोर्स में एडमिशन भी लिया कोर्स भी अच्छा हो गया तो आपके पिताजी तब तक क्या करते थे मेरे पिताजी तब तक खेती करते थे और खुद ही करते थे सारे काम खेती सुबह से शाम तक काम करते थे और उनको इतना संघर्ष भरा और मेहनत भरा जीवन देख के बार बार दिमाग में जाती थी कभी जीवन में वक्त मिला तो इनका जीवन बहुत सुखद बनाएंगे और मुझे आज कहने में बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि जब तक हमारे पिताजी हैं नौकरी लगेंगे तुरंत बाद उनको एन बिल्कुल इजी लाइफ दी है मतलब बहुत बढ़िया लाइफ जीते गए हैं माना आपके संस्कृत टीचर ने जो आपके अंदर बीज डाले थे वो आ, वो आ, वो मतलब पूरा फलीभूत हुए हैं और आज भी अगर आप जाके गांव में बात करें ना कि भाई अमीरचंद के माता पिता का कैसे हाल चल रहा तो आपको बहुत अच्छी सी बातें सुनने को मिलेंगी और हमें बड़ी इस बात की सेटिस्फेक्शन है मतलब अच्छा किया है तो फिर मतलब तीन चार दिन रहने के बाद फिर हमारे मामा जी का मैसेज आया कहते वहाँ गांव में रहने का कोई फायदा नहीं है आप इशार आ जाओ बड़ा शहर है ज़िला उन्हें इशहार ही होता था तो इशहार चले गए वहाँ मतलब मैंने मामा जी को कहा मैं क्या नौकरी की कोई करो मैं मेहनत आप इशार शहर में रहते हो हमारे मामा जी ने कहा नौकरी सूरज पूरब से पश्चिम में उगर सकता है लेकिन नौकरियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हैं ये शब्द कह के मुझे टाल दिया गया मैं कह चलो आप ट्राई तो करो तो मुझे क्या किया एक दिन यूनिवर्सिटी में ले गए हालाँकि उन्हें मैट्रिक भी की हुई थी कोर्स भी किया था यूनिवर्सिटी में एक डीन था कॉलेज था वहाँ छोड़ दिया मुझे तो वहाँ मुझे कहते आप यहाँ बैठ जाओ आपको यहाँ कोई नौकरी का प्रबंध कर देंगे तो मामा जी घर आके वापस तो मैं जब वहाँ बैठा था वो डीन ने मुझे एक माली के साथ भेज दिया वहाँ कोई पारक साफ कर रहा था वो पा, मा, माली ने मुझे वो खुरपा सा पकड़ा दिया कहता है ये घास पर जाओ यहाँ <laughs> मैं कहे ये नौकरी है क्या कहता हाँ इसमें आठ रुपये आपको मिलेंगे दिन के आप करते रहो अच्छा दिन के आठ रुपए उन दिनों यही कल्चर होती होगी क्या पता तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी गाँव से निकले समझ कोई थी नहीं तो मैंने कहा ठीक है मैंने तीन चार दिन काम किया मेरे हाथों में ना बड़ी स्वेलिंग सी हो गई अच्छा। तो मतलब काम करना मुश्किल हो गया फिर मेरे ब्रदर वहाँ रहते थे मामा के पास तो उन्होंने एक कमरा लिया हुआ था उस कमरे में उनके साथ रहने लग गया तो मैंने बड़े भाई को जिक्र किया मैं कहा मेरा तुझे हाल है मतलब हाथों हाथों में स्वेलिंग आ गई छाले छूले हो गए क्योंकि तो लगातार काम किया हुआ नहीं था अच्छा आपने वहाँ जाके माली का काम किया हाँ तीन चार पाँच दिन चार पाँच दिन में हाथ सूझने लग तो मतलब फिर फाइली ये काम मैंने छोड़ दिया फिर समय तो थी नहीं मैं बस साइकिल उठाता एक मुझे साइकिल दे दी गई थी वहीं शहर में जाके पर साइकल के भाई साइकिल उठा के घूमता रहता जो भी दफ्तर खुला मिलता हो जाके पूछता है यहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी यहाँ कोई नौकरी मिल जाए बोलना था बचपन था तो फाइनली करते करते ना एक भाव कोई वर्कशॉप सी वहाँ मैं गया हूँ कहते क्या जानते हो मैं क्या टाइप जानता हूँ शॉर्टन जानता हूँ कहता अच्छा आप ऐसे करो कल से आ जाना जा आपको हम ढाई सौ रुपये महीना देंगे मैं, चलो ठीक है आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय मैं सिर्फ सत्रह साल का ही था जी अच्छा सत्रह साल सेवनटीन ईयर्स ओनली क्योंकि हाँ सत्रह साल का था तो मैंने मतलब ढाई मैं में एक सात आठ दिन नौकरी की है प्राइवेट फर्म में किसी में तो उन्होंने मुझे सात दिन के कोई सौ एक रुपये दिए मतलब उसके बाद एक डिपार्टमेंट था वहाँ पी डब्ल्यू डी में तो वहाँ मुझे बताया कि वहाँ टाइपिस्ट और स्टैनो चाहिए अगर आप कर सकते हो तो वहाँ मैं गया उन्होंने मेरा टेस्ट लिया टेस्ट पर मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी आई टी आई में तो टेस्ट पर मैं क्वालीफाई कर गया तो उन्होंने मुझे टेम्पर रख लिया वहाँ चार महीने के लिए तो चार महीने नौकरी की अभी चार महीने में दो महीने बीते थे तो एक सेशन कोर्ट इस में कुछ वैकेंशियाँ निकली थी स्टेनोग्राफर की वापिस हिसार हाँ वापिस भिवानी से मैं फिर इशहार आ गया तो वहाँ एक हेड क्लर्क थे मिस्टर भूल सिंह उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की वो कहते आप उन्हीं मेरा हाइट भी सिर्फ सवा चार फुट की थी अच्छा। <laughs> वो कहते आप छोटे से बच्चे लगते हो अभी दाढ़ी नहीं मोछ नहीं इतने छोटे से मासूमियत से बच्चे नौकरी करने आ गए हो तो मैं केवल साढ़े सत्रह साल का ही था तो कहते हैं वैकेंसी तो हमारे हैं पर टेस्ट पास करना पड़ेगा मैं क्या टेस्ट कोई नहीं आप ले लो टेस्ट की दिक्कत नहीं है तो उन्हें टेस्ट दिया छः सात बच्चे थे मैंने टॉप किया वो टेस्ट हाँ तो उन्होंने मुझे वहीं अपॉइंटमेंट दे दी हिसार में दो तीन बार पहले ऑफिस में की फिर मुझे एक में लगा दिया गया। हिसार में ही आपको हिसार, हिसार, में, हिसार में पहले सेशन जज ऑफिस में थे फिर एक कोर्ट में लगा दिया गया तो वहाँ नौकरी करता लेकिन अभी दो ढाई मतलब साल ही बीते थे मतलब इस दौरान ना एक कोर्ट वहाँ अबोलिश होगी मतलब भंग कर दी गई तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि मैं सबसे जूनियर मोस्ट आदमी था अच्छा। तो उन्हें मुझे हटा दिया कहते हैं अब आपको नौकरी दोबारा से इसे तलाश करनी पड़ेगी फिर मुझे लक्की ली किसी फ्रेंड ने जिक्र किया कि वहाँ चंडीगढ़ में आपको जाना पड़ेगा वहाँ वे कैसी हैं वो आदमी लगा रहे हैं फिर मैं कह वहाँ पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन का ऑफिस था तो वहाँ उन्होंने काफी लोग गए हुए थे मैं वहाँ जा, जा, जा रहा चंडीगढ़ पहली बार में बैठा रात को हिसार से जब मुझे गया था तो आप जब ये कोर्ट में जॉब करते थे और जब आपका ये सब पीरियड चल रहा था तो आप भिवानी ही रहते थे भिवानी नहीं हिसार रहते ना तब आप हिसार रहते थे तो आप अप डाउन करते थे या हिसार आपने रूम ले लिया था भिवानी का नहीं है ना बिहार मेरा बड़े ब्रदर रहते थे ना अच्छा, वो मामा के पास पहले के वजह उनके आच्छा, पास आच्छा, रहते थे। उनके साथ आप उनके साथ ही रहते थे माताजी और पिताजी भी आपके वो, साथ। नहीं, नहीं वो गाँव में थे बिजु वाले वो, वो गाँव में थे माता भी गाँव में थे छोटा भाई भी गाँव में था छोटी बहन भी गाँव में थी बस आप काम के सिलसिले में उसमें वही था फिर उसके बाद ना मुझे दो ढाई साल बाद हटा दिया गया वहाँ से फिर नौकरी की तलाश में मैं गया चंडीगढ़ पहली बार जब मैं चंडीगढ़ जा रहा था बस में चंडीगढ़ आप कैसे वहाँ से आपको कोई चंडीगढ़ में मुझे किसी ने बताया कि वहाँ ना एक डिपार्टमेंट है नया खुला है पंजाब स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन वहाँ आदमी भर्ती करने हैं तो आप वहाँ चले जाओ तो एप्लीकेशन मैंने पहले लगा दी थी वहाँ तो वहाँ से कॉल आ गए थे कि आप आ जाओ आपका टेस्ट है फलानी तरीक का तो जब मैं रात को बस में बैठा सवेरे मेरा दस बजे टेस्ट था तो मुझे वहाँ एक जेंटल ऐसे मिले बस में कहते बेटा कहाँ जा रहे हो छोटा सा बच्चा देख के मेरे को बोला तो मैं क्या मेरा वहाँ से टेस्ट है ऐसे नौकरी की भर्ती कहता भूल जाओ नौकरी को वहाँ बड़े बड़े सिफारसी लोग आएंगे आपको कौन पूछता है वहाँ कहा कोई नहीं जी मुझे उन्होंने आप... आपको डिमोरलाइज कर दिया तो मुझे वो कहते हैं क्या करोगे जाके फिर हम कैथल पहुंची बस रात का टाइम था फिर एक बार फिर उन्होंने मुझे कहा कहता क्यों पंगा ले रहे हो अब आप अब वापस चल जाओ कौन थे वो सज्जन पता नहीं मैं जानता नहीं ना कोई बुजुर्ग से थे मतलब पता नहीं उनको क्या मेरे से कोई ऐसी कहानी थी फिर जब अम्बाला पहुंच गए फिर एक बार फिर उन्होंने हिट दिया कहता अभी तक आप उनि बस से ऐसे क्यों धक्के खाने जा रहे हो मैं कहता मैंने टिकट ले रखी है चंडीगढ़ की दस पंद्रह बीस रुपए टिकट लगती लेकिन विशेषता देखो जब मैं चंडीगढ़ पहुंच गया वो चंडीगढ़ उतार के बंदा मुझे अपने घर ले गया वो आपको जानते भी नहीं थे, भी नहीं थे।, नहीं थे। जब मैंने कहा ना मैं आप आ गया जाना ऑफिस में वो सज्जन चंडीगढ़ के थे चंडीगढ़ के थे और रास्ते मुझे डिमोरलाइज करते गए लेकिन ज्योही चंडीगढ़ बस स्टैंड में जीत करके पहुंच गया उनके कहने के बाद जो नहीं उतरा बस से फिर मुझे अपने चंडीगढ़ लगे फिर उन्होंने मुझे वहाँ अप, अपने घर ले गए साथ ही घर होता का पता नहीं कौन सा सेक्टर था तो उन्होंने मुझे नुहा मुह नाश्ता वाश्ता करा के बगैर जान बचान के उनने मुझे सेक्टर 17 में जहाँ मेरा मतलब टेस्ट इंटरव्यू वगैरह था वहाँ छोड़ दिया फिर वो सज्जन वैसे मतलब बाद में बहुत अच्छे निकले शुरू में तो मुझे उन्होंने बड़ा डिस्करेज सा कर दिया था अच्छा आपकी मुलाकात उनसे बाद में भी हुई जब आपकी मुलाकात हुई मेरी इच्छा रही कभी उनको मिलते ऐसे सज्जन को भाई जो एक बार तो इतना दिल तोड़ रहे थे बाद में उन्होंने इतनी सपोर्ट की ऐसे लोग जीवन में कम ही मिलते हैं ना तो फिर उसके बाद उससे मुझे सेक्टर 17 में कहीं जॉब करते हुए वहाँ छोड़ दिया तो जब वहाँ महाराज वहाँ टेस्ट आया क्योंकि मैंने कोर्ट में काम किया था स्टेनोग्राफी कोर्ट में नंबर वन थे हम हुँ. तो वहाँ काफ़ी लोग पहुँचे हुए थे टेस्ट करने के सौ डेढ़ लोग छः सात लोग लग थे तो वहाँ मिस्टर जे गुप्ता होते थे मैनेजिंग डायरेक्टर सिविल सप्लाईज़ कॉरपोरेशन के तो उन्हें जब टेस्ट लिया तो टेस्ट में मुझे तो मेरे तो नंबर आया टॉप में टेस्ट में mm -hmm. उन्हें बुलाया कहते वाह यंग मैन यू है यहाँ नौकरी करोगे मैं क्या क्यों नहीं करेंगे तो उन्हें करेंगे। mm -hmm. मुझे सेम टेस्ट लिए, सेम मुझे शाम को अपॉइंटमेंट बैठा दिया अरे वाह क्या बात है तो आपने, आपने जब ये मैसेज अपने घर पे दिया तो उनका क्या रिएक्शन हाँ गर्व माँ बाप बड़े खुश हुए पर माँ हमारी को ये थी लगी रहती थी बेटा मेरा और दूर चला गया पहले सरसा था कुछ था अभी सहार था कुछ था, भीशार था, भीशार था तो चंडीगढ़ चला गया मैं क्या माँ नौकरी भी तो मिल गई है वहाँ तो खैर माँ खुश थी अच्छा अच्छा ये अपना जीवन का टारगेट रहता था, था जितनी मुझे सैलरी मिल करती थी उसका मैंने बस अपने खर्चे के लिए सौ दो सौ रुपये रख के बाकी सब माँ बाप को भेज देता था अरे वाह क्या वा, बात है ये मतलब ये, ये आज के समय में ये चीज़ें आज के बच्चों में देखने में नहीं मिलती नहीं। हैं कि वो बच्चों को होता है कि हम अपने शौक ये पूरे करें सेटअप था प्रभु की कृपा से कोई देन थी क्या था जो भी सैलरी मिली मैंने अपना ही खर्चा करना था सौ सौ या डेढ़ सौ दो सौ जो भी खर्चा सिंपल दाल फुल खाना होता था बाकी पैसे सब माँ बाप को भेज देता था ताकि वो अपना जीवन अच्छा लगे हाँ एक मैंने बहुत बढ़िया काम यह किया बढ़िया तो नहीं चलो अपने हिसाब से मैंने ठीक किया जैसे ही मैं नौकरी लग गया अपने पिताजी को खेती से हटा दिया मैं क्या आप जस्ट आप सुपरविज़न करेंगे बहनों लोग आप नहीं, कोई नहीं करेंगे गांव के लोग करेंगे काम आप जाके देख आएंगे संभालेंगे आप बड़ा बढ़िया जीवन जी कुछ हमारे फादर बीमार भी रहते थे मुझे बार बार देखता था ना उनको एक तो बीमार आए बीमार के बावजूद खेत में काम कर रहे हैं इतना मेहनत का काम है और खाने पीने को भी ज़्यादा नहीं मिलता था तो मुझे अंदर अंदर से ना एक लालस रहती थी मैं क्या कब मैं बड़ा होके कुछ अच्छा कमाने लगूँ तो इनका जीवन में कम से कम ठीक से लाइन पे ला दू क्या बात है ये, ये आजकल ये जो संस्कार हैं ये जो बीज हैं ये बच्चों के अंदर हो ये, तो... ये मेरे मतलब अंदर इन बिल्ड था इसे समझो और इसको मतलब परिपूर्ण भी किया मतलब बहुत अच्छा भी लगा आज भी मुझे बड़ी सेटिसफेक्शन होती है जब मैं अपने पेरेंट्स को या तो मुझे छोड़ के चले गए माता पिता दोनों तो लेकिन जब तक जिंदा रहे ना मतलब उनको हथेली भी खिलाया मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहते हैं बुढ़ापे में इंसान अपने संस्कारों की खाता है अपनी किस्मत की नहीं खाता अपने संस्कारों की खाता है बहुत अच्छा लगता था तो तो मैंने वहाँ सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन में जो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो अपॉइंटमेंट लेते ही मैं फिर घर आ गया एक बार तो उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर अंदर आप कभी ज्वाइन कर सकते हैं फिर यहाँ से आके मैं अपना सामान ले फिर चंडीगढ़ रहना शुरू कर दिया और चंडीगढ़ में मुझे उन दिनों सैलरी मिलती थी केवल छः सौ छः सौ रुपये में आप अपना किराया खाना पीना सब कुछ और परिवार को भी भेजते अच्छा अच्छा हाँ छः सौ रुपये में मतलब मैं अपना ढाई तीन सौ गुजरात कर देता था तीन सौ फिर भी घर भेज देता था क्योंकि ठीक सस्ता टाइम था और कभी कहीं रह जाता कहा था कहाँ रेंट पे रहते थे छोटा सा कम, मकान कुछ दिन तो मैं वहाँ धर्मशाला में रहा शुरू में मकान नहीं मिला था अच्छा एक बड़ी इंसिडेंट मेरे जीवन में ये हुई वहाँ चंडीगढ़ में इस तरह ये है की बातें तो जब मुझे नौकरी मिल गई शिव में तो एक दिन ना वहाँ मिस्टर डी एस बाली हैं कोई एडवोकेट वो यहाँ ही सार प्रैक्टिस करते थे जब मैं कोर्ट में लगा था सेवेंटी वन तो वो वहाँ हाई कोर्ट के वकील बन गए उन्होंने मुझे देख लिया कहीं कहते यहाँ कैसे घूम रहे हो मैंने कहा कही ऐसे ऐसे में आया हुआ था यहाँ तो कहते आप ना मेरे पास आ जाओ पार्ट टाइम काम कर जाओ रहना भी वहीं पार्ट टाइम काम भी वहीं खाना वाना भी वहीं मैं कही तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने मेरी तो सारी सेविंग ही सेविंग है तो एक हजार सो, नहीं रहा दो तीन सौ बाकी सारे पैसे या तो बचत कर देता दे खुता भी खोल दिया था वहां भी जमा कर देते थे कुछ पैसे तो मतलब बहुत अच्छा लगता था मतलब इन दिनों तो दोस्तों एक बार फिर वक्त हो गया है एक ब्रेक का एक प्यारे से गीत के बाद हम आपसे मिलेंगे सुनते रहिए सलामे जिंदगी ऑन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो मिल judi साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारी तो बैठे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सलाम ज़िंदगी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सरदाना जी से और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कैसे छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना संघर्ष किया अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और एक 16-17 साल के बच्चे के दिल में कैसे अपने पिता को देखकर कर ये भावना आई कि नहीं अब उन्हें हमें आराम देना है उनकी सेवा करनी है और इस भावना से ही उन्होंने कितना संघर्ष किया जो उन्हें आगे तक लेके गया तो सरदाना जी आप बताइए जब आपकी चंडीगढ़ आप थे आपकी जॉब आई जब आपको वापस से कॉल आया तो आपका क्या रिएक्शन रहा बस जैसे मैं सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में नौकरी कर रहा था चार या पांच महीने बीते थे तो जिस डिपार्टमेंट में मैं हिसार काम कर रहा था सेशन कोर्ट में वहाँ के सेशन ऑर्डर भेज दिए सीधे कि अगर आप इंटरेस्ट आप, आप वापस आ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है और आपको उसी पोस्ट पर लगा दिया जाएगा फिर जिस पोस्ट पे से आप छूटे थे उन्होंने वही पोस्ट आपको दोबारा ऑफर दोबारा ऑफर की गई सीधा ऑर्डर भेज दिया उन्होंने क्यों जानते थे वर्किंग स्टाइल पता था कैरेक्टर उक्टर सब पता था तो मैंने फिर मैनेज किया वहाँ सिविल सप्लाई कारपोरेशन वाले भी छोड़ने को तैयार नहीं थे वो कहते हमें इतना अच्छा स्टैनोग्राफर पहली बार तो मिला है नहीं आप यहाँ काम करो मैं कहनी मेरी मजबूरी मेरी माँ बीमार रहती है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी सर्टिस्फिक और घर की जिम्मेवार को देखते हुए मैंने वहाँ से मैनेज करके वापस ही इजहार नौकरी ज्वाइन कर ली ये हैं बातें 74 लास्ट की मतलब नवम्बर दिसंबर की तो आपने वापस से हिसार हिसार ज्वाइन ज्वाइन कर लिया वही कोर्ट में काम करते रहे मीनवाइल वाइल स्टूडेंट मैट्रिक तो था ही मैंने इंटर कर ली बीए पार्ट टू कर ली बीए पार्ट थ्री भी कर ली अच्छा मीन well, में साथ साथ पढ़ता रहा प्राइवेटली अच्छा। नौकरी के तौर पर नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी आ, करते थे मैं तो मैट्रिक तो तक पढ़ा दिया था उसके बाद क्या दिया था आप अपना देखो हिसाब तब तो लेकिन प्रभु कृपा से मैं जॉब लगने के बाद साथ साथ ही पढ़ता रहा मैंने आपने अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाया आ, और परिवार का भी मदद तीस रूपए महीना लेने के बाद कोई पैसा नहीं लिया अरे वाह क्या बात है तो जो भी मतलब कमाया सब कुछ कंट्रीब्यूट किया बड़ी खुशी भी है की प्रभु ने इतना बख्श दिया की बहुत अच्छा जीवन चल गया मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की तो फिर मैंने वापस ज्वाइन कर दिया वापस यहाँ करते करते तब तक मेरी बीए चल रही थी उन दिनों तो यहाँ कोर्ट में काम करते करते बीए ए होगी बीए करते मैंने फिर पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई कर दिया जॉब के लिए अच्छा। तो जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और लग के जून 77 में मैंने पंजाब नेशनल बैंक में ज्वाइन कर दी नौकरी सेवेंटी में आपकी उम्र कितनी रही होगी उस समय तीन जून सेवेंटी को तब मैं केवल ट्वेंटी थ्री का था मतलब पाँच छः साल मैंने कोर्ट में सीटर सीट पर नौकरी कर ली बीए भी, भी कर ली मतलब मैट्रिक के बाद आप सीधा संघर्ष में उतर गए हाँ सोलह साल की उम्र में शुरू हो गए थे मतलब तो फिर मैंने इधर जॉब ज्वाइन कर ली फिर पंजाब डिस्ट्रिक्ट मुझे चंडीगढ़ मिला शुरू में तो चंडीगढ़ में मुझे नौकरी करने में तो अनदा रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन मेरी माँ बहुत परेशान रहती और मुझे हर वो चिंता रखी रहती थी माँ की भाई माँ क्या सोचती होगी लेकिन चिंता किस बात की रहती थी? चिंता इस बात की रहती मैं कल हो गई मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा फोन फोन होते नहीं थे नहीं। अच्छा चिट्ठी की इंतजार में मेरे पिता को भगाई रखती थी जाओ डाक से पूछ के अब मेरी चिट्ठी आई कि नहीं आई कहते हैं ना माँ का दिल हाँ बस अच्छा मैं चंडीगढ़ से चलता चंडीगढ़ से बिजुआव आता गाँव बिजुआल से चंडीगढ़ जाता जैसे चिट्ठियाँ नहीं दो दिन अगर लेट हो जाती थी मेरी माँ को बेचैनी हो जाती थी चिट्ठी क्यों नहीं आई तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहा फिर फिर मैंने वहाँ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया अच्छा वहाँ मैंने एल भी स्टार्ट कर ली अच्छा मतलब खाली, खाली टाइम था पांच बजे के बाद कोई काम तो होता ही था मैंने कहा जाएगी देखिए मैंने किसी को थोड़ा सा भी इस मिल ना, तो वो या तो फोन नहीं छोड़ेंगे आ, या फिर पार्टी नहीं छोड़ेंगे लेकिन उस समय के लोग टाइम का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहते जानते मतलब पांच बजे तक मेरे दस से पाँच की नौकरी होती थी बैंक में और बहुत आनंद आ रहा था की आरामदायक लाइफ ही तो का तो ज्वाइन तो अच्छा। तो कर लिया तो मतलब कोई अच्छा टाइम बीतता रहा मतलब कोई दिक्कत नहीं आई ज्यादा बस माँ को ये लगी रहती फिर मैंने एल एल बी शुरू कर ली पाँच बजे साढ़े पाँच हमारी क्लासेज शुरू होती पंजाब आती चंडीगढ़ में ला कॉलेज में आपके साथ और भी थे आपके दोस्त थे बैंक के तो कोई दोस्त ही था वहाँ मतलब एक तो हमारे साथ एस सी थे बड़ी उच्ची लेवल की पोस्ट होती है एस सी की हमारे थे तो उनसे एक बार हम उन्होंने एक बार हमारे से लेक्चरर ने ये पूछा लॉ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे भाई आप किस ऑब्जेक्टिव से एल एल करने आए हो अच्छा। तो हर एक ने अपना अपना बताया मैं वकील बनूँगा या मैं ये करूँगा या मैं लॉ ऑफिसर बनूँगा लेकिन एक हमारे एस सी ज्वाइन किए थे वो ओल्ड एज में थे फिफ्टी एट के थे ऑलरेडी फिफ्टी के तो वो कहते आई वॉन्ट टू डिबेन यंग विद द यंग बॉयज़ उनका ये कहना था अरे क्या बात है? <laughs> तो मुझे उनकी बात आज भी याद है बताओ 57 इयर्स की एज में एलएलबी करने आई और ऑब्जेक्टिव आई वांट टू यंग विद वाह क्या बात है। <laughs> इसे कहते हैं जोश। <laughs> <laughs> तो वहाँ एलएलबी एल कर रहा था भी मेरे दो या तीन सेमेस्टर थे मेरी माँ का बार बार प्रेशर कडन बदली करा के ऐसे कब आओगे वापस कब आओगे वापस फाइनली मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा रही बीच में छोड़ के माँ बाप की एल एल बी करने का आपके मन में कैसे ये था कि मैं अगर एल एल बी कर लूंगा तो कल को मैं ला ऑफिसर बन जाऊंगा कहीं और अच्छी सेटिंग हो जाएगी लेकिन वो थोड़ा और लेवल लेकिन वो माँ बाप के मतलब समझो अटैचमेंट थी उनकी तरफ डिवोशन थी डेडिकेशन थी तो उन्होंने मतलब कहा तू छोड़ दे अपना आ जा तू हमारे पास वापिस में फिर आ गया हिसार मुझे पोस्टिंग मिल गई अच्छा हिसार आने के बाद साल एक महीने हिसार आ गया फिर मैं यहाँ उन्नीस मई उन्नीस में सिरसा आ गया था सिरसा आने के बाद माँ बाप की पूरी तसली होगी कि चलो हमारे घर पास ही क्योंकि सिरसा से डेली बन गया था गाँव के लिए बस से हमारे गाँव में शुरू हो गई तब तक पहले गाँव कितनी दूर होता थर्टी फोर किलोमीटर सुबह चलता था उन्नीस सौ अस्सी तक, तक। तो वहाँ गाँव में रहते थे तो मतलब सुबह जाता था शाम को चलता माँ बाप बड़े खुश थे बेटा सवेरे जाता शाम को बैंक में नौकरी लग गया साथ अच्छा उन्नीस में मेरी तनखा कुछ बढ़ के अस्सी में हो गई थी कोई बारह चौदह सौ पंद्रह सौ रुपये हो गई थी और पिताजी तब तक पिताजी तब तक उनको आरामदायक लाइफ देते थे अपने खेत में सुबह जाते थे चक्कर लगाते थे संभाल लाते थे बस खुश थे। सेटिस्फाइड। मेंटली बड़े खुश थे फिजिकल तो उनको थोड़ा सांस सांसूस की प्रॉब्लम रहती थी वो दवाई दारू चलती रहती थी लेकिन उनको संभालने ले के लिए उनको ये निश्चिंत थे भाई कहीं से दवाई लेनी है कुछ करना है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ फिर काम करते हैं अस्सी में यहाँ आके ज्वाइन कर लिया था फिर तब से मतलब सिरसा में आए फिर प्रमोशन ले गए फिर मुझे एक बार भीलवाड़ा भेजा गया वहाँ कुछ टाइम लगा के आए अच्छा इस दौरान ही मुझे मतलब हमारे एक किराएदार रहते थे मिस्टर धर्मवीर उनकी डेथ हो गई थी हमारे मकान में तो उनकी वाइफ बहुत परेशान रहती थी तो एक अपने शांति बहन जी हैं जो आश्रम में आते जाते रहे तो वो उनके पास आते थे, थे उनको मेंटल मतलब डाइट देने के लिए तो धीरे धीरे अपना सेंटर था वहाँ इधर एम सी कॉलोनी में तो बिंदू बहन उन दिनों आए, आए थे तो उन्होंने वहाँ से ज्ञान लिया हम भी दो चार बार साथ गए आप जब आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े ब्रह्मा कुमारी से पहली बार जाना हुआ था 99 जुलाई में माउंट आबू बिंदु वैन के गए थे आपकी युगल भी आपके साथ गए थे इकट्ठे गए थे हम भाई बस ही गए थे बाई अच्छा, ब अच्छा। पहली बार तो बस फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मतलब ज्यादा इर, से रहे रेगुलर नहीं जा पा रहे थे आपकी रिटायरमेंट कौन से ईयर में हुई? फरवरी दो हजार चौदह में आठ सालों हाँ, और हाँ. उसके बाद से फिर आप रिटायरमेंट के बाद मतलब उसके बाद रेटार्मेंट रेटार्मेंट आपको किस पोस्ट पे मिले सीनियर मेयर बन गए थे अच्छा इससे पहले मतलब बैंक में प्रमोशन लेने के बाद मैं वाला भी गया इंस्पेक्शन में हिमाचल में भी गए पंजाब में भी गए अच्छा ढाई साल मैंने अमृतसर में भी लगाए मतलब उसके सीनियर तो युगल आपके साथ होते थे आपका पूरा ना, परिवार ना, आपके, नहीं, आपके नहीं साथ ही मतलब एक साल गए थे अमृतसर बाकी एरिया अकेले रहते थे आपके माता पिता भी यहीं रहते थे माता पिता माँ की डेथ हो गई थी नाइनटी में और दो में हमारे पिताजी चले गए थे ग्यारह मही दो अभी दिन में उनकी स्मृति दिव्य आने वाला है तो आप जब रिटायर हुए उसके बाद आपने क्या प्लान किया कि अब हम सेकेंड इनिंग को कैसे स्पेंड करेंगे इनिंग में मतलब यूँ था कि मतलब कोई अपने सबसे पहले तो अपनी बेटरमेंट के लिए करेंगे जो कमी कमजोरियां रह गई उनको ख़त्म करेंगे हुँ. और उसके लिए मेहनत की भी सही और एज ऑन डेट मैं कह सकता हूँ कि कहाँ तुम्हारा तो जीवन था आलसभरा था प्रमापूर्न था ये बहुत छोटी मोटी अफगुन से बहुत थे लेकिन काफ़ी लेवल तक मतलब चीज़ें कवर्ड है मतलब और अब मतलब रेगुलर क्लास भी करते हैं तो ये चेंज आप में कैसे आया चेंज एक तो मतलब शुरू में बचपन में संस्कार कुछ पेरेंट्स ने ऐसे डाल दिए थे माँ हमारी उसकी डिवोशन रहती थी, थी बच्चे, मेरे, दे अच्छे बच्चे, बच्चे बने कुछ तो ये इन बिल्टी चीजें इसके बाद मतलब जैसे सर्विस के दौरान अच्छा बुराइयों में पढ़ते रहे रिटायरमेंट के बाद ये प्लान किया था की भाई अब जो भी कमी कमजोरियाँ रह गई उनको दूरी करना है मतलब हर प्रकार के बुरा अपनी सर्विस लाइफ में भी मतलब वही किया जो आपको मालूम था आपके लिए सही है आ, वो नहीं कि जो सब कर रहे हैं वो ही करना ना, है ना, ऐसा नहीं ना, ना, जो आपको अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग सही लगा आपने आ, ही किया सर्विस लाइफ में भी बहुत आनंद आया क्योंकि मेरी डिवोशन रहती थी उन लोगों को संभालने ब्रांच में क्योंकि मैं ब्रांच में नहीं रहा काफी टाइम तो ब्रांच में रहने के साथ ना मतलब हर चीज़ के एरिया को देखना होता था और मेरी इन उन लोगों तरफ रहती थी जिनकी कोई नहीं सुनता ब्रांच में आके फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब आदमी आ गया कोई हैंडी आ गया अब अमृतसर में मेरे पास एक माता आती थी ये ये प्रॉब्लम तो आज की डेट में भी है बैंक्स में आ, ये लोग अगर जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती। मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेके मतलब कोई मेरे पास हैंडीकेप्ट आता था या ऐसा इनोसेंट बंदा आता था जिसकी बेचार की कोई नहीं सुनता था कोई आदमी घूम रहा जी एक हफ्ते से मेरा खाता नहीं घूल रहा जी तो उसको पास बिठाता था लेना राशन कार्ड लिया या आधार कार्ड लिया फ़ोटो लिया खाता खोल देता हूँ उसका वहीं बैठ के खाता खुलवाना पासबुक देना उसका उसको प्रॉपर आके छोड़ के आना भाई आप जाओ अब आप मारा उनकी भी दुआएं आपको पूरी मिली ये बड़ी दुआओं की बात सुन लो अभी सताईस मार्च को हमारा एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा अभी की लेटेस्ट ही बात है सताईस मार्च बाईस को हमारी छोटी गुड़िया गुड़ियाई बड़ी गुड़ियाई थी सार में डेपी एन बी में वो वो गाड़ी चला रही है उसके साथ में उसके दोनों बच्चे भी छे हमारी मिसिस और छोटी बेटी छः लोग थे हम वो बच्चे में कह लगे शाम को हमें इधर घुमा के आओ माउंट इधर मोहन गार्डन में तो जैसे हम रॉयल अवेल से मुड़ने लगे ना हम चीनगढ़ को टर्निंग की तो पीछे से किसी ऐसी टक्कर मारी है वो गाड़ी तो हमारी पलटा खा गई जी वो बंदा तो गया भाग और गाड़ी ऐसी पलटा खा गई गाड़ी की हालत देखे तो लोग सोचें पता नहीं क्या हो गया लेकिन देखो ऐसी प्रभु कृपा दुआएं हैं बाबा की ही दुआएँ मतलब कि हम आल आर सेफ वाइफ को थोड़ा सा मोटा उतर गया था वो अभी ठीक है कहते हैं ना कि दुआएँ कभी खाली नहीं जाती अभी बहन जी ने जैसे सुनाया दुआएं की बातें अभी अनिता बहन बता रहे थे अभी दो चार दिन पहले तो तो इन जो एक तो जो कमी कमजोरिया रही है उनको दूर करे कहीं शिक्षा शिकायत रही है किसी को मेरे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अनु उसके पास चल जाता हूँ बताओ क्या दिक्कत है अरे वाह क्या बात है ये खूबी सब में नहीं होता मुझे अच्छा लगता है मतलब उसकी कोई नाराजगी उसको गैप नहीं रखता उसके पास चल जाता हो आप भाई आप दूर कर ले और वो भी भार? उसको भी आ, इन इनवर्ड सेटिस्फेक्शन बंदा चल के आ गया और क्या भाई चाहिए टारगेट है, कर रहे हैं। है कि कम से कम जब संसार में छोड़े कोई एक भी आत्मा ऐसी ना हो जिसके साथ हमारे रिलेशन में कोई यूं कभी अनबण है भाई जी क्या बात है दोस्तों लोग कहते हैं ना भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो आसान होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता सरदाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए आशा करती हूँ हमारे लिसनर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों ये वो ऐज ग्रुप है सीनियर सिटीजन्स एक ऐसा ऐज ग्रुप है जिसे अगर हम बैठ के सुने उनके एक्सपीरियंस तो हमें बिना कुछ स्ट्रगल किए बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा पर शर्त यह है कि आप सीखने वाले हों आप बहुत कुछ सीख सकते हैं सीनियर सिटीजन से तो इसी आशा के साथ कि अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ उनके साथ उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे मैं श्रुति आप सबसे इजाज़त लेती हूं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामे ज़िंदगी कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद